ओम श्री परमात्म नमः अठोध्याय श्री भगवाच अनाश्रिता कर्म फल कार्य कर्म करोति करोतीसन्यासी चोगी च योगी न निरग्निर्न चाक्रियेद अनाश्रिता कर्म फल कार्य कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निरग्नि नियम युम शुद्धार्थ यह जो पुरुष कर्म फलम कर्म फलका अनाश्रिता आश्रय न लेकर कार्यम करने योग्य कर्म कर्म करोति करता है सह वह सन्यासी सी क्या तथा योगी योगी है क्या और केवल निरग्नि अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी न नहीं है क्या तथा केवल अप्रिय क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी न नहीं है यम सन्यासमिति यसमीतिहु योगम तम विंडव न सं्यस्त संकल्पो योगी भवति कशन पदछेद यम संन्यासमी प्राहु योगम तम विधि पांडव न ही असन्त संकल्प योगी भवति भवि कशन अनश् पांडव है अर्जुन यम जिसको सन्यासम सन्यास संन्यासि ऐसा प्राहु कहते हैं तम उसी को तू योगम योग विधि जान ही क्यूँकी असन्यास्त संकल्प संकल्पों का त्याग न करने वाला कश्चन कोई भी पुरुष योगी योगी न नहीं होती होता योगम त्त त्त मुने योगम आुक्षक्षण्य योग तम कारण्य से पदछेद आरुक्षोर मुनेम कर्म कारण उच्य से योगाूढ़ कारणम उच्च अनुयन एवं शुद्धार्थ योगम योग में आरुक्षोह आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुने मनशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म निष्काम भाव से कर्म करना ही कारणम हेतु उचित कहा जाता है और योगा हो जाने पर तस् उस योगा योगाूढ़ुष का सम्पो का अभाव है सह एव वही कल्याण में कारण हेतु उच्यते कहा जाता है यदा ही ने कर्म स्व यदा थु न कर्मसु अनुसर्व संकल्प सन्यासी योग तदा उच्य अन्वय शब्दार्थ यदा जिस काल में न न तो इंद्रिया इंद्रियों के भोगों में और न कर्म कर्मसु कर्मों में ही ही अनुसज्जते आसक्त होता है तदा उस काल में सर्व संकल्प सन्यासी सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारुढ़ योगारुढ़ उचते कहा जाता है उद्धरे दसादय आत्मव ही आत्मनो बंधु आत्मव रिपुरात्म पर उद्धरेत आत्म न आत्मा न आत्मा अवसादयत आत्मा एवं आत्मन बंधु आत्मा एवं ऋपुरात्म अनुय क्यों श्रद्धार्थ आत्मना अपनी द्वारा आत्मान अपना संसार समुद्र से उधारित उधार करे और आत्मानम अपने को अधोगति में न न ही क्योंकि यह मनुष्य आत्मा आप एव ही तो आत्मना अपना बंधु मित्र है और आत्मा आप एव ही आत्मना अपना निकु शत्रु है बंधु राधात्मात्म तस्म आत्मा जीता वर्ते अनात्मन शत्रुत्म शत्रुवेद बंधु आत्मा आत्म तस्मात्म आत्मन तो शत्रु वर्ते आत्मा एव शत्रु अन्वय शब्दा येन जिस आत्मना जीवात्मा द्वारा आत्मा मन और इंद्रियों से शरीर जीता जीता हुआ है तस् उस आत्मन जीवात्मा का तो वह आत्मा आप एवं ही बंधु मित्र है तू और अनात्मन जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों से शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आत्मा आप एवं शत्रु शत्रु के सदृश शत्रु शत्रुता में वर्तित बरतता है जीता प्रशांत परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख तथा परमात्मा समाहिता। तथा मानपमान परील प्रशांत परमात्मा समाता शीतोष्ण सुख तथा तथा मानपमान मन शब्दार्थ शीतोष्ण सुख सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में था मानपमान मान और अपमान में प्रशांत जिसके अंत की वृत्तियां भरी भाती शांत हैं ऐसे जितात्मन स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा सचिदानंद घन परमात्मा समाहत सम्यक प्रकार ऐसी स्थित है अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ऊटस्थ विजित्रिय युक्त योगी समलोष्टास्म समलोष्टाश्मन परच्छेद ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ऊटस्थ विजितेंद्रिय उचते योगी समलोष्टास्म कांचन अन्वय क्यूँ शब्दार्थ ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है कूटस्थ जिसकी स्थिति विकार रहित है विजितेन्द्रियः जिसकी इंद्रिया भली भांति जीती हुई हैं और समलोष्टाश्मन जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है वह योगी योगी युक्त युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है ऐसे उच्च कहा जाता है सु हृन मित्र उदासीन मध्यस्थ्वेशु साधुस्वी पापेशुबुर्ष्येद सु हृन मित्र उदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुषु अपेशु समिष्यसे अन्मय शब्दार्थ स्वार्थ रहित उदासी हित करने वाला मित्र वैरी मध्यस्थ बंधु सु उदासीन मध्यस्थ गणों में साधुसु धर्मात्माओं में चा, और चापेश पापियों में अपी भी समबुद्धि समान भाव रखने वाला विशेष ऐसी अत्यंत श्रेष्ठ है योगे युजित सत्तम आत्मा रहसी स्थित एक निराशि पदछेद योगे युजत सत्तम आत्मा रहसी स्थित एक निराशी अह शुद्धा यमा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला निराशी आशा रहित और अपरिग्रह संग्रह रहित योगी योगी एकाकी अकेला ही रहसी एकांत स्थान में शिक्रह स्थित होकर आत्मान आत्मा को सततम निरंतर परमात्मा में युजित लगावे शुचोदेशमु नीचम जैलाजिन्षोत्तरम पर छेद शुचोदेश प्रतिष्ठाप्यसनम आत्मन इच्छिरम अत्युथित न अति चम चैला जिन कुशोत्तरम अनवय क्यों शब्दार्थ में जिसके ऊपर क्रमशः चैलाजिन कुशोत्तरम उषा मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं जो न अतुम बहुत ऊंचा है और न अति नीचम बहुत नीचा ऐसे आत्मन अपने आसनम आसन को स्थिरम स्थिर स्थापन करके त्रमण कृतवा येन्द्रिय किया उप विश्वास ने युचा योगम आत्मा विशुद्ध तत् एकाग्रमण कृपा यद चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश आसने युजात योगम आत्मा विशुद्ध अनुय शुद्धार्थ तसन आरोप उपविश्य बैठ करेंद्रिय क्रिया चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन मन को एकाग्रम एकाग्र कृतवा करके आत्म विशुद्ध अंत करण की शुद्धि के लिए योगम योग का युजात अभ्यास करे समय शिरो ग्रीवम धारिय चलम स्थिर सम्रेक्षण शिकाग्रम समम काय शिरो ग्रीव धारियन अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य निकाग्रम स्व देश अनावलोकन अन्वयन क्यों श्रद्धार्थ काय शिरो ग्रीव काीर और गले को समम समान एवं अचलम अचल धार्य धारण करके च और इस इस स्थिर होकर स्व अपनी नातिकाग्रम नातिका के अग्र भाग पर संप्रेक्ष दृष्टि जमाकर अन्य दिशा दिशाओं को अनावलोकन न देखता हुआ प्रशातात्मा विगते भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित्त युक्त आसी त मर पदच्छेद प्रशातात्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम मच्चित्त युक्त आसी त मर अन्वय श्रद्धा ब्रह्मचारी व्रते ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित स्थित विगत भी भय तथा आत्मा, भली भांति शांत अंत वाला युक्त सावधान योगी मना मन को संयम रोक कर मत चित चित वाला और मत पर मेरे पराया होकर आसित हो गयी युंजन एवं सदात्मान योगी नियत मानस शांतिम निर्माण परमा मत संस्थाधिगती परच्छेद युजन एवं सदा आत्मान योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थान अधिगछति अनवय एवं श्रद्धार्थ नियतमान वसुए किए हुए मनवाला योगी योगी एवं इस प्रकार आत्मान आत्मा को सदा निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में युजन लगाता हुआ मत संस्थान मुझ में रहने वाली निर्वाण परमां परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति शांति को अधिगछती प्राप्त होता है नसनतस्तु योग न चैकांत नाती स्वप्नशील जाग्रतो ना चाजुन अदक्षील न अति तु योग अस् न एकांतम अच अति स्वप्नशील से जागृत न एव अर्जुन अनवय शब्दार्थ अर्जुन हे अर्जुन यह योग योग न न खाने वाले का क्या और ना न एकांतम बिलकुल ना खाने वाले का तथा ना ना अति बहुत स्वप्नशील शयन करने के स्वभाव वाले का च और ना ना सदा जागृत जागने वाले का एवं ही अस्थि सिद्ध होता है युक्ताहार हिहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वपनाव बोधस्वती पर छेद युक्ता हिहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वपनाव बोधस्वती दुख अनवयन इवन शब्दार्थ दुख दुखों का नाश करने वाला योग योग तो विहारस्य यथा योग्य आहार विहार करने वाले का कर्मसु सु में युक्त चेष्ट यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और युक्त स्वपनाव यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध सिद्धवती होता है यदा विनियत चित्त आत्मनेवतिपृह सर्व कामभ्यो योकतेद यदा आत्मनि एवं अवतिषतेम युक्त उच्य से तय क्यों शब्दाथ विनियत अत्यंत वर्ष में किया हुआ चित्त चित्त यदा जिस काल में आत्मनि परमात्मा में एव अविष्ठ भली भांति स्थित हो जाता है तथा उस काल में सर्व कामे संपूर्ण भोगों से निःस्पृ स्प्रहित पुरुष युक्त योग युक्त है इसी ऐसा उचते कहा जाता है यथा दीपोनीवा तस्व स्मृता युञ्जतु सोपमोजेदी ना उपमा स्मृता योगिन युत आत्मन किँ यथा जिस प्रकार निवातस्थ वायु रहित स्थान में स्थित दीप दीपक इंगते इंग चलायमान नहीं होता वैसे ही उपमा उपमा आत्मना परमात्मा की योगम ध्यान में युजत लगे हुए योगिना योगी के स्मृता जीते हुए चित्त की कही गई है यत्र परमते चित्तम यत्र आन पशन्नात्मनि तुष्य पर छेद यत्र से चित्तम निरुद्धम योग सेवया च आत्मना आत्मा पश्य आत्मनी तुष्यति अन्वय शब्दार्थ योग सेवया योग के अभ्यास से निरुद्धम निरुद्ध चित्तम चित यत्र जिस अवस्था में उपरम ऐसी उपराम हो जाता है या और यत्र जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई आत्मना सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आत्मान परमात्मा को पश्चिम साक्षात करता हुआ आत्मनी सचिदानंद घन परमात्मा में एव एवी तुष्य संतुष्ट रहता है सुखमात्यक युद्रियम चयती सुखमास्तिक बोधिग्राह्यम अतीन्द्रिय एव अयम स्थित चलती तत्व अनवयन शब्दार्थ अतियम इंद्रियों से अति बुद्धि ग्राह्यम केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य यत् जो आतंतिकम अनंत सुखम आनंद है तत् उसको यत्र जिस अवस्था में व्यक्ति अनुभव करता है और यत्र जिस अवस्था में स्थित यहाय यह योगी तत्व परमात्मा के स्वरूप से न एव चलती विचलित होता ही नहीं लब्वा चा परम लाभ हम मान्य न यस्मिन् दुखे न गुरुापी विचाल्यम लब्वा चरम लाभम मनते न अकम तस्म स्थित न दुखे न गुरुा अभी विचाल्यन्वय क्यों शब्दार्थ यम जिस लाभम लाभ को लब्धवा प्राप्त होकर ततः उससे अधिकम अधिक अपरम दूसरा कुछ भी लाभ न मन नहीं मानता क्या और परमात्म प्राप्ति रूप ये अवस्था में स्थित स्थित योगी गुरु बड़े भारी दुखेन दुख से अभी भी चलायमान नहीं होता तम दुख सं योक्त योगो निर्वीर्त्याव्या योग अनिर्वीण के तथा अनवय एवं शब्दार्थ दुख संयोगम दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा योग संगीतम जिसका नाम योग है तम उसको विद्या जानना चाहिए सह वह योगा योग योग अनिर्ण चेत था न उक्ता हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त निश्चयन निश्चय पूर्वक योत्तव्य करना कर्तव्य है संकल्प प्रभावान कामान त्यक्त सर्वान शेष प्रभुवान् सवेन्द्र पदछेद प्रभुन काशेष मनसा एवंद्रिय विन्वय शब्द संकल्प प्रभुवान् संकल्प से उत्पन्न होने वाली सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को अशीर्षत निशेष रूप से त्यक्त्वा त्याग कर और मनसा मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के समुदाय को समन्त एव सभी ओर और विम्य भली भाति रोक कर शनै शनै रूपर मेत बोधि गृहित आत्मसन मन करेद शनै शनै उपरमित बोध्या आत्मसन अपि कर अनवय क्यों शब्दार्थ शनि क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरमे उपरती को प्राप्त हो तथा धृति धृती धैर्य युक्त बुद्धिया बुद्धि के द्वारा मन मन को आत्मस परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और किंचित कुछ भी कि चिंतित चिंता न करे ये मन चंचल तत नियमित आत्मनिवशं नयेद यतः यतः निश्चर मनः चंचलम अस्थिर ततः ततः नियम्य नियम आत्मनि एव श्रम क्यों शब्दार्थ एक अस्थिर स्थिर न रहने वाला और चंचलम चंचल मनः मन यतः यतः जिस जिस शब्दादि विषय के निमित से संसार में निश्चरती विचारता है ततः ततः उस उस विषय ऐसी नियम रोक यानी हटाकर कर इसे बार बार आत्मनि परमात्मा में एवं वशम निरुद्ध नए करे प्रशांत मनसम मन संखम सुखमुत्तमम् शांतर ब्रह्म पदछेद प्रशांत मनसम ही सुखम उत्तम उपाय शांतरज ब्रह्म भूतम अकलम अन्वय एवं शुद्धा क्योंकि प्रशांत जिसका मन भली प्रकार शांत है अकर्मसम जो पाप से रहित है और शांतरजसम जिसका रजोगुण शांत हो गया है ऐसे एनम इस ब्रह्म भूतम सचिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही हुए योगीनम योगी को उत्तमम उत्तम सुखम आनंद उपाय प्राप्त होता है युंजन सदा सदात्मन योगी विगत कलमश सुखे नशम अत्यंत सुखम सुन के परच्छीद युजन एवं सदा आत्मा योगी विगत कलमश सुखे नशम अनवय क्यूँ शब्दार्थ विगत कलम शह पाप रहित योगी योगी एवं इस प्रकार सदा निरंतर आत्मान आत्मा को परमात्मा में युजन लगाता हुआ सुखेन न सुख पूर्वक ब्रह्म संस्पर्शम पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अत्यंतम अनंत सुखम आनंद का अशनते अनुभव करता है सर्वभूत स्थमात्मा सर्वभूता चात्मनि इच्छते योग युक्ता सम दर्शन सर्वभूतानि च छेदूत आत्मा चमनिता योग युक्त आत्मा सर्व्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला सर्वत्र सब में सम सम भाव से देखने वाला योगी आत्मान आत्मा को सर्वभूत संपूर्ण भूतों में स्थित और सर्वभूतानि संपूर्ण भूतों को आत्मनि आत्मा में कल्पित इच्छते देखता है यो मश्य पश्यति सर्वत्र नेद यश्य मयी पश्य तथा न प्रश्यामी सह अनुयाबार्थ यह जो पुरुष सर्वत्र संपूर्ण भूतों में माम सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक पश्य देखता है ज और सर्वम संपूर्ण भूतों को मणि मुझ वासुदेव के अंतर्गत पश्यति देखता है उसके लिए अहम मैं न प्रश्यामी अदृश्य नहीं होता च और सह वह मेरे लिए न प्रश्यती अदृश्य नहीं होता सर्वभूति स्थितम यो माम भजति सर्वथा वर्तमानों वर्तते भजत आर्वथी सी वर्तूति स्थित वर्तमान अयी वर्त अन्वय शब्दा यह जो पुरुष एक एकी भाव में अस्थित स्थित होकर सर्वभत स्थितम संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित माम मुझ सचिदानंद घन वासुदेव को भजती भजता है सह वह योगी योगी सर्वथा सब प्रकार से वर्तमान बरतता हुआ अभी भी मई मुझमें ही वर्तते बरतता है आत्मपम्यन सर्व सम्योर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी कर्मो मत परीद आत्मपम्यन सर्व सम्य अर्जुन युखम सह योगी परमहमत अर्जुन हे अर्जुन यह जो योगी आत्मोपम अपनी भांति सर्वत्र संपूर्ण भूतों में समम सम पश्यति देखता है वा और सुखम सुख यदि वा अथवा दुखम दुख को भी सब में सम देखता है स वह योगी योगी परम परम श्रेष्ठ मत माना गया है अर्जुन वाच यो यम योग सामीना मधुसूदना न पशा चंचलरा पश्यामि अयम योगुसूदन एक अन्वय एवं शब्द मधुसूदन मधुसूदन यह जो अयम यह योग योग साम्यन समभाव से समेत कहा है।, है मन के चंचल चंचल होने से अहम मैं इसकी नित्य स्थितिम स्थिति को ना, नहीं पशा देखता हूँ चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्म सीग्रह मे वाय सुदुष्करेद चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्म अहम् दृढ़ निग्रह मन वायदुष्कर क्यूँकी कृष्ण हे कृष्ण या मन मन चंचलम बड़ा चंचल प्रमाथि प्रमथन सुभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलव बलवान है अतः इसलिए तस्य उसका निग्रह वश में करना अहम मई वायु वायु को रोकने की भांति सुदुष्कर अत्यंत दुष्कर मन्ने में मानता हूँ श्री भगवान उच महाबाहो महा बाहो चलम अभ्यासन तो च वैराग्ये गृह्येद असंशय महाबाहो मन दुर्ग्रह चलम अभ्यास नौंथेय वैराग्येहतेम शब्दार्थ महाबाह हे महाबाहो असंशय निस्संदेह मन मन चलम चंचल और दुर्निग्रह कठिनता से वश में होने वाला है तू परन्तु पौते है कुंती पुत्र जु यह अभ्यास नभ्यास और वैराग्य वैराग्य से गृह वश में होता है इति मति सक्यो असह्यता दुष्प्रापे मती इति सख्यो मति असह्यता दुष्प्रापति वस्त्मता सक्यः अवाप्त उपायतः अन्वय एवं शब्दार्थ अस्य असतात्मना जिनका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग योग योग्यू और वश्यात्मना वश में किए हुए मन वाले यतता प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उपायतः साधन से उसका अवापत्म प्राप्त होना शक्य सहज है, मत है। अर्जुनवाच अयतिश्रद्धेतो योगा चलती मानस अग सं काम गतिम कृष्ण आयति पदछेद अयतिश्रध्या योगा चलती मानस अग सं कृष्ण गु शब्दार्थ कृष्ण है श्री कृष्ण श्रद्धया उपीता जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किन्तु अयति संयमी नहीं है इस कारण अंतकाल में योगात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 कच्चिन्नोभ्रष्ट छोथि कच्चिन्न उष्ट छिन्नाश्यति महाबाहो विमू ब्रह्मण पथि अन्वय कि महाबाह महाबाह कच्चित क्या वह ब्रह्मण भगवत प्राप्ति के पथी मार्ग में विमूढ़ मोहित और अप्रतिष्ठ आश्रय रहित पुरुष छिन्ना भ्रम छिन्न भिन्न बादल की दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नश्यति नष्ट तो नहीं हो जाता एक तन में संशय कृष्ण छेतुर्मर शेष तदन्य संशयता न्यूप्येद एक संशय कृष्ण संशयस्य अशेषत संशयता नही उपपद्यते। अनु शब्दार्थ कृष्ण हे श्री कृष्ण मेरे मेरे इस संशय संशय को अशेषत संपूर्ण रूप से छेतुम छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं ही क्योंकि तदन्य आपके सिवा दूसरा अस् इस संश संशय का छेदता छेदन करने वाला न उपपद्यते मिलना संभव नहीं है श्री भगवान वाच न मुत्रेद पाथ नमुत्र विनाश तस्ते न ही कल्याण कृत कचिद दुर्गति तान्वय शब्दार्थ पार्थ पाप तस्व उस पुरुष का ना ना तो इह इस लोक में विनाश विनाश विद्य प्राप्त होता है और ना ना अमूत्र परलोक में एव ही ही क्योंकि ताप हे प्यारे कल्याणकृत आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कच्चित कोई भी मनुष्य दुर्गति दुर्गति को न गा प्राप्त नहीं होता प्राप्त पुण्य कृता लोका शाश्वती समुचि नाम श्रीमता योग भ्रष्टो भी जायते पर उचित शाश्वति उसीवती अन्वयन एवं शब्दाथ योग भ्रष्ट योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य कृता पुण्यवानों की लोकान लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त प्राप्त होकर उनमें शाश्वती बहुत समाह वर्षों तक उषित निवास करके फिर सुचि नाम शुद्ध आचरण वाले श्रीमता श्रीमान पुरुषों की गेहे घर में अभिजायती जन्म लेता है अथवा अथवा दुर्लभतर शब्दार्थ। अथवा अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर धीम ताम ज्ञानवान योगी योगियों के एव ही कुले कुल में भगवती जन्म लेता है परंतु ईदृशम इस प्रकार का यत जो ये एक जन्म जन्म है सो लोके संसार में ही निदेह दुर्लभतरम अत्यं दुर्लभ है, है। तत्रतम बुद्धि संयोग लभते पौर्वदेकम यतते ततो भूय संसि गुरु नंदना पदच्छेद तम बुद्धि संयोग लभते पौर्व देकम यतते चत भूय सिद्ध हो गुरुनंदना अनवय शब्दार्थ तथा वहां तम उस पौरव देहिकम पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोगम बुद्धि के संयोग को अर्थात समबु रूप योग के संस्कारों को लभते प्राप्त हो जाता है और पुरुनंदन हे पुरुनंदन तथा उसके प्रभाव से वह भूय फिर संसिद्ध परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर ये प्रयत्न करता है पूर्वाभ्या पूर्वाभ्या तेनते ही अवशिजाव शब्द स वह श्री के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट अवश्य पराधीन हुआ अभी भी तेन उस पूर्व पूर्वाभ्यान पहले के अभ्यास से ऐसी ही ही निदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा योग जिज्ञासु जिज्ञासु अभी भी शब्द ब्रह्म वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को अति वर्त उल्लंघन कर जाता है प्रयत्न जत्मा नोगी संशु किल अनेक जन्म संसि ततो या पराम गति परेद प्रयत्नातम तू योगी संशुद्ध किल अनेक जन्म संसि तक यान्वय क्यूँ शुद्धार्थ तू परन्तु प्रयत्त प्रयत्नपूर्वक पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी योगी तो अनेक जन्म संसिद्ध पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संसुद्ध किल विषय संपूर्ण पापों से रहित हो तथा फिर तत्काल ही परम गतिम परम गति को याति प्राप्त हो जाता है तपस्विधि योगी अधिको योगी योगी भव ज्ञाभ्यो मत कर्मीभ्योगीद तपस्वी अकी ज्ञाने अत अक कर्मिभ्य अकी तस्मा भाव अर्जुन अन्वयस्व श योगी योगी तपस्वी तपस्वियों से अधिक श्रेष्ठ है ज्ञानी शास्त्र ज्ञानियों से अपी भी अधिक श्रेष्ठ मत माना गया है क्या और कर्मीभ्य सकाम कर्म करने वालों से भी योगी योगी अधिक श्रेष्ठ है तस्मा इससे अर्जुन हे अर्जुन तू योगी योगी भव हो योगी नी सर्वेशते नमना श्रद्धावाण से यो मुक्त तमो मत पदछेद योगीना सर्वेश मद गंतरात्म श्रद्धावान भरते यह माम सुक्त तमहत सर्वेश संपूर्ण योगिना योगियों में अभी भी यह जो श्रद्धावान श्रद्धावान योगी मद गुझ में लगे हुए अंतरात्म अंतरात्मा ऐसी माम मुझको निरंतर भजते भजता है सह वह योगी मैं मुझे युक्त तम परम श्रेष्ठ मत मान्य है ओम तत्ति भगवत गीता गीतासु उपनिष ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मस्यम योग वो